त्याग क्या है बता, ये है। का बता है। ये दिया ये का कारण अदर्शन उसके अभाव अभाव होता है ये हान का उपाय अथवा हान से कह प्राप्तिपाय में थी। हानोपाय लक्षण चतुर्थ व्यूहम आख्या सूत्रम अवतार हान का उपाय लक्षण चतुर्थ है उपाय है सर्व का ऐसे जो बृह है समुदाय वो कथन करने के लिए सूत्र का अवतरण करते अर्थ हान से कह प्राप्ति उपाय उसका उत्तर सूत्र में है विवेक ख्यार अविप्लवा हानोपाय विवेक ख्यातिर अविप्लवा विप्लव रहित विवेक ख्याति हान का उपाय विप्लव कैसे कहते हैं विवेक ख्याति सत्व तो पुरुष अन्यथा ज्ञान बुद्धि सत्व तो है सत्वगुण तो ही बुद्धि रूप से स्थित है और पुरुष दोनों का जो भेद अन्यता भेद उसका प्रत्यय ज्ञान अन्यथा ख्याति अन्यता ज्ञान यही विवेक ख्याति विवेक ज्ञान ये विवेक ज्ञान ही अन्यथा ख्याति इससे ही अदर्शन का नाश होगा अदर्शन नाश होने पर अदर्शन होने में संसार का संयुक्त नाश होगा सात तो अनिवृत्त मिथ्या ज्ञान प्लवते अनिवृत्तम मिथ्या ज्ञान यश्य मिथ्या ज्ञान जब तक तो अनिवृत्त नहीं हो तब तो तक तो तो प्लवते प्लवते का तो कुल अत्यर्थ ग नहीं रहता है मिथ्या ज्ञान समाप्त तो हो जाए मिथ्या ज्ञान है विपर्य अहमता ममता बुद्धि में मेरा ऐसी जो बुद्धि है ये विपर्य तो तो है वो तो जब तक तो ऐसे मिथ्या ज्ञान है तब तक विवेख्या तेरह नहीं होती है विपर्य संस्कार छ हो जाने पर मिथ्या ज्ञान फिर आगे कुछ कार्य नहीं कर सकता है तव तो स्तिद मिथ्यां दग्धबीज बंध्य प्रसव संपद्यूतरज सत्व परे वैशारे पर वर्तमान सेवेक प्रत्यय प्रवाह निर्मल यदा सा तो अनिवृतमिथ्या प्लब है यदा मिथ्याजान दग्धबीज दग्ध दग्ध बीज भाव ये मिथ्याज्ञान से बीज भाव बीज भाव बीजत्व मिथ्याज्ञान में कारणस्व दग्ध हो जाता है बंध्य प्रसव तो उत्पत्ति नहीं बंध्य प्रसव बंध्य प्रसव यश मिथ्याज्ञान से उत्पत्तिण बंध्य हो गया संपदा हो जाता है तब विद्युत विधुत क्लेशरजस विद्युत क्लेशरज क्लेजगुण विद्युत हो गया क्लेश क्ले विधुत क्लेशरज त सत्त विध्युत क्लेरज विद्युत विद्युत क्लेशरज सत्व ऐसे सत्तः परे वैशारद्ये वो तो वैशारद्य स्पष्ट स्वच्छ हो जाता है पर संयाँ वर्तमान से वैराग्य में बसिकार संख्या वैराग्य में पर वैराग्य में स्थित हो जाएगा सत्वगुण तब विवेक प्रत्यय प्रवाह निर्मल भगवती विवेक प्रत्यय का प्रवाह चलता है मर रहित है प्लवतिका से मिथ्याज्ञान उसके संस्कार होता है संस्कार से तीर और मिथ्या ज्ञान होता है इस मिथ्या ज्ञान से विवेक प्रत्यय दब जाता है प्लवते प्लू का दब जाता मतलब नहीं रहता चीर नहीं रहता फिर मिथ्या ज्ञान होता रहता है किंतु जब मिथ्या ज्ञान स्वयं दल्ता बीज भाव हो गया उसमें क्लेश रज नष्ट हो गया भार संख्या अधिक वैराग्य मन पर तत्वगुण स्थिर हो जाता है आगे विवेक प्रत्यय का प्रवाह विवेक प्रत्यय का प्रवाह चलता है निर्मल प्रवाह कोई प्रतिबंध रहित तो लगातार चलता है ऐसा जो विवेक ख्या उसको अविप्लवा कहते हैं विप्लव रहित तो वो हान्य उपाय है खाते पहले होने पर भी मिथ्या ज्ञान संस्कार रहता है मिथ्या ज्ञान संस्कृत जैसे वेदांत में कहते हैं ज्ञान होने के बाद भी विपरीत भावना होने पर वो अज्ञान का निवर्तक नहीं होता है देहादि में हम बुद्धि है निधिध्यासन करके विवेक मिथ्या ज्ञान विपरीत भावना निवृत्त होने पर दृढ़ हो जाता है ज्ञान फिर अज्ञान की निवृत्ति होती है इसी प्रकार यहाँ सप्तपुरुष वेद ज्ञान तो हो जाता है होने के बाद फिर जो मिथ्या ज्ञान है देहादि हमु अहंता ममता भाव उसका संस्कार रहता है संस्कार से फिर मिथ्या ज्ञान होता है मिथ्या ज्ञान संस्कार से चलते रहने पर विवेक ख्याति दब जाती है अब जब मिथ्या ज्ञान से सूक्ष्म होता है उसके अभ्यास विवेक बार बार करने पर मिथ्या ज्ञान शिथिल होकर के बीज भाव उसमें नष्ट हो जाता है फिर आगे उत्पन्न कार्य नहीं संस्कार कार्य करने का के लिए असमर्थ हो जाता है तब पर वैराग्य होता है उसी समय विवेक प्रत्येक का प्रवाह विवेक ख्या प्रवाह चलता है अभी तो सा विवेक ख्याति अभिप्रवाह हान का उपाय सत्मिथ्यान स दग्ध बीज भाव उपगम फिर मिथ्या ज्ञान दग्ध बीज भाव को प्राप्त कर लिया बीज भाव दग्ध हो गया पुनः प्रसव आगे कार्य इत मुख्य मार्ग हान से उपाय ये मार्ग है हान का उपाय संसार का उपाय है टीका में आगमानुमाभ्याम विवेक ख्यातिरस्ती आगम प्रमाण से और अनुमान के द्वारा वेदांत में पहले आगमन से श्रवण करते हैं फिर अनुमान के द्वारा मनन करते हैं श्रवण मनन से ज्ञान होने पर भी विपरीत ज्ञान विपरीत वासना रहती है देहादि महम कि किसी प्रकार आगम और अनुमान से विवेक ज्ञान तो हो जाता है विवेक ख्या न चाहो विन संस्कार निवर्तान समाधि से अभावान वित्थान जन संस्कार उसका निवर्तक नहीं होती विवेक ख्याति क्यों नहीं होती तदवतो भी तद अनुवृत्त है विवेक ख्याति वत पुरुष से विवेक ख्याति होने के बाद भी वित्थान होता है समाधित हमेशा नहीं रहता है वित्तान संस्कार होता है समाधि का न प्रयास करता है तो नहीं प्राप्त करता है गरीब तवृत्ति अर्थम अभिप्लवा विचेषण गया केवल विवेक के ख्याति आन हो पाया नहीं किन्तु विप्लव रहता विप्लव क्या है मिथ्या ज्ञान अभिप्लवा विप्लव रहता विप्लव रहता तो मिथ्या ज्ञान रहित मिथ्या ज्ञान उसके संस्कार नहीं नहीं रहे उसका बीज भाव नष्ट हो जाए एकुतम ज्ञानन विवेक गृहवा युक्तमेन च्यवस्थाप्य दीर्घकालन सत्कारा से भावनाया हानोपाय इति, सीथ्यार्प्ल हानोपाय विवेकख्या निर्प्लवा सूत्र में का अविप्लव यस्या रहित अविद्यमान विप्लवि निर्गत विप्लव विप्लव है मिथ्या ज्ञान मिथ्या ज्ञान कैसे निवृत्त से सूतमय ज्ञान विवेक हुआ मनन किया युक्ति के द्वारा अनुमान के द्वारा स्थिर हुआ संशय निवृत्त होने पर भी विपरीत भावना निवृत्ति के लिए दीर्घ काल करना पड़ेगा निरंतर दीर्घ का काल निरंतर सत्कारा से भी तो दृढ़भूमि यह अभ्यास दृढ़ होता है दीर्घकाल निरंतर सत्कार श्रद्धा पूर्वक बार बार अनुसार करने पर ऐसे भावना बार बार करने पर पर्यंत समाधि भावना करते करते अत्यंत दृढ़ हो जाए और विस्थान नहीं समाधि लगाता रहे समाधि जैसाक्षातकार होती विवेकिदी तब विवेकिदी साक्षात्कार पति पहले साक्षात्कार नहीं श्रवण किया मनन किया युक्ति के द्वारा आगमन से श्रवण किया किंतु बार बार अभ्यास करने पर साक्षात्कार वाली विवेक ख्याति होती है वो विवेक ख्याति क्या करती निवर्तित सवासन मिथ्या ज्ञान निवर्तितम सवासन मिथ्या ज्ञान जया विवेक ख्यातिया सावेक सवासन मिथ्या ज्ञान वासना के साथ मिथ्या ज्ञान नष्ट कर देती है विवेक साक्षात्कार वाली जो समाधि करते करते साक्षात्कार हो जाने पर समाधिकार समाधि जा साक्षातकार वाली वो उसके द्वारा वासना के साथ मिथ्या ज्ञान नष्ट हो जाता है तो निर्विप्रभा कहते यही से ही विवे विख्या हान उपाय से सुखम अनुसार हो गया अभिप्लव विवेक ख्याति का उपाय विवेक विवेकख्यातिष्ठाया स्वरूप आह सूत्रेण विवेक ख्याति की जो निष्ठा होती है स्थिर हो जाए उसका स्वरूप सूत्र से कहते के स्वरूप है तस्य ही प्रज्ञा सप्तधा प्रांतभूमि प्रज्ञा सप्ततः हानोपायस्य सप्तता प्रांतभूमि प्रज्ञा प्रकक्षांतोयस्य तथा प्रांता प्रांताभूमिस्य प्रज्ञायाः तप्रज्ञा प्रांतभूमि अंतः स्थितः परस्परं अंतोयस्य भूमिया साभूमि प्रांता और प्रांता है भूमि अवस्था इति प्रज्ञा की अवस्था अंततः अंतित्वक समाप्तितः तब प्रातभूमि प्रज्ञा है वो सात प्रकार था सात प्रकार कहेंगे तस्य क्या तस्यागिन हानोपा योगिना योगिना प्रज्ञा था सप्तथ प्रातभूमि प्रत्युित वर्तमान योगिना रास्ते में ख्यािन दास्तम तस्त प्रत्युदितते प्रत्युत प्रत्यामनाय प्रत्युदितते प्रत्याम तब्द से परामर्श योगि का परामर्श होगा तस् योगिना युगि का वर्तमान का वर्तमान योगिना वर्तमनख्याति योगिना वर्तमान ख्यातिर से वर्तमान ख्याति प्रत्युदित वर्तमान वर्तमान विवेक विवेकज्ञान जितने में हो ऐसे योगि का परामर्श होता है तस् तत्पद से प्रत्यामान का परामर्श तत्पद से योगि कामर्श होगा कौन सी योगी जो वर्तमान ख्याति है जिसकी ख्याति विवेक ख्याति वर्तमान हो पुरुष प्रकृति भेद ज्ञान हो ऐसी योगी का परामर्श करते हैं सत्य पर से ऐसी योगी की प्रज्ञा प्रांतभूमि सात प्रकार है सप्तः भाष्य में अशुद्धि आवरण मलापगमान चित्तस्य प्रत्यादे सती सप्त सप्त्रकार प्रज्ञा विवेकिनती ये योगी विवेकि विवेकि की प्रज्ञा सात प्रकार सप्तः संख्या विधाथा सात प्रकार अशुद्धि आवरण मलाप अशुद्धि आवरण मल निवृत्त होने पर ये चित्त में प्रत्याद्य अन्य अने प्रत्युत्मर होगा अन्य प्रति उत्पन्न नहीं होने पर सात प्रकारी प्रज्ञा हो विवेकी की टीका में अशुद्धिव आवरण अशुद्धि अशुद्धि आवरण कहा अशुद्धि ही आवरण आवरण कोई ढकने वाला नहीं अशुद्धि चित्त सत्त्य और वही है मल अशुद्धि आवरण मल अशुद्धि रेव आवरण आवरण मल तस्वी अपगमात् जो मल है अशुद्धि रूप आवरण उसकी निवृत्ति अपगम हट जाए चित्त से प्रत्यंतरण उत्पादी जब चित्त में आवरण मल हट गया अन्य प्रत्यय नहीं होगा केवल अन्यता ख्याति रही तामस राजस्व व्यत्थान प्रत्ययन उत्पादित तामस प्रत्यय राजस प्रत्यय नहीं होगा और भे, भेद ज्ञान सात्विक है और समाधि को छोड़ने पर व्यथान होता है समाधि रही सभी पर व्यत्थान हो जाएगा व्यवहार में आ जाएगा ये भी नहीं होगा ये सब अशुद्धि के कारण ही तामस प्रत्यय राजस्व प्रत्यय विठान प्रत्यय होता है शुद्ध हो जाने के बाद ये तामस राजस विठान प्रत्यय नहीं होने पर फिर विवेक ख्याति नि, निर्विप्ल प्लब विप्लव नि, रहित तो होकर के संस्कार मिथ्या ज्ञान संस्कार नहीं निरंतर विवेक ख्याति रहती है निर्विप्लव विवेक ख्याति निष्ठान आत्मनस्य ऐसे निष्ठा जो प्राप्त होता है योगी सप्त प्रकार प्रज्ञा विवेकन होती निष्ठान आपन से योगि प्रज्ञा सप्त प्रकार होती सात प्रकार होती है प्रज्ञा प्रज्ञा तो ज्ञान है विषय भेदा तो प्रज्ञाभेद ज्ञान बुद्धि अंतगण में प्रज्ञा ज्ञान है विषय के भेद से ज्ञान का विभेद हो जाएगा प्रत्येक प्रज्ञा का विषय भिन्न भिन्न है वो प्रांतभूमि प्रज्ञा का होगी प्रज्ञा है प्रातभूमिता प्रातभूमि का सामस बताते प्रकृष्टअसा भूमिना तातभूम प्र अंतो या भूमिना तूमय प्रातभूम प्राता प्रकाश प्रकृष्ट अंतो यास प्र अंतसु ब हो जाएगा प्रकाश प्रकृष तो भूमिना का तो अवस्थान जवस्था का अंत है प्रकृष्ट वह प्रात हो गया तथोता तो प्राता इतना कहोगी अवस्था को प्रात कहेगी यम ना सकर्ष संप्रकर्ष नहीं मधिक है स प्रकर्ष यत परम ना वह प्रकर्ष है ये प्रकर्ष जाता है प्रकृष अंत तो या भूमि में अंतर नहीं सबसे अंत है उसके आगे कोई अधिक नहीं है वो हो गया प्रकर्ष प्रांत होने के बाद प्रांता भूमय ऐसा प्रज्ञा जिस प्रज्ञा की भूमि अवरता प्रांतः है प्रकृष्ट है अत्यंत उत्कृष्ट है उससे बढ़कर है ही नहीं ऐसे प्रज्ञा है प्रांत भूमि प्रज्ञा है विवेक की ख्याति तो प्रांत भूमि कही गई शादी देखे क्या दी प्रांत भूमि ऐसी कही गईव सप्त प्रकार है ये प्रांत भूमि प्रज्ञा सात प्रकार है आगे प्रांत भूमि रुदारती है प्रांत भूमि पाठ प्रज्ञा भूमि रुदारती टीका में क्या बात है देखा है ना हाँ प्रज्ञा के स्थानों पर प्रांत है देखो प्रांत भूमि रुदारती प्रांत भूमि कितने प्रकार है सात प्रकार प्रांतभूमि द्वितीय भोजन को दान देते तद्यथा भाष्य में तद्यथा परिज्ञातम हेयम नात्य पुनर्परिज्ञयस्ती ये, पुनर ये प्रथम भूमि है हेयम परिज्ञातम हेय का समय हो गया हो जाने पर तद विषय का प्रज्ञा की निवृत्ति होगी आगे और कुछ जाने का नहीं समाप्त होगी ये प्रांत भूमि को पहुंचेगी और तब अशन परिज्ञा नास्ती और जानने का कुछ नहीं ये प्रज्ञा होगी ये अभिषेक आगे निवृत्ति होगी आगे कुछ करने का नहीं एक प्रथम भूमि हुई ठीक है में तुष प्रयत्न प्रयत्न निष्पाद्यासु चतुशु भूमि शु प्रथम आम पुरुष प्रयत्न के द्वारा निष्पन्न होती चार भूमि चार अवस्था सात अवस्था में चार अवस्था में प्रथमं ये प्रथमा ये ज्ञात हो गया सम्यक निश्चित तो हो गया और कुछ ज्ञेय वस्तु नहीं सर्वं परिणाम टीका यधानिक तत्सव परिणामतापसंस्कारि गुणवृत्तिमेति हेय तत्परिज्ञात यधानिक प्रधान का कार्य जितने प्रधान से जम य जो जितने प्रधान का कार्य है तत्सर्वम दुखमेव दुख है दुख पहले सूत्र साथ परिणाम ताप संस्कार गुणवृत्ति विरोधा परिणाम अद्वित भोग करते आगे परिणाम से ताप विभिन्न होता है संस्कार से ये सब गुणों का वृत्ति विरुद्ध गुणों का परस्पर विरुद्ध होता है इस करके दुखमेव सर्वम विवेकी के लिए सब ही है ये निश्चय हो जाता है संसार सारा संसार दुखम एवती इसे त्याज तत्परिज्ञातम तो निश्चित हो जाता है ये तो तो तो प्रथम भूमि है जो विचार नहीं अभ्यास नहीं करता है संसार दुखम एवं सुनते कहते समय भी इसमें सुख दिखता है वासना होती है प्राप्त करने की इच्छा होती है जो अभ्यास करता है समझता है विचार करता है अंत शुद्ध होता है तब दिखता है दुख में वर्ग है ऐसा त्याज है तत्पर ज्ञात सम्यक रूप से ज्ञान हो गया वस्तुतः से ऐसे समय निश्चय नहीं होने से ही वासना होती है ऊपर ऊपर से तो कहते मिथ्या संसार किन्तु सुनने पर बार बार सुनने पर भी सत्य तो बुद्धि इतने दृढ़ होकर के अनाधिकार से बैठी है वो जाती नहीं इसलिए इधम में चाहतेदमे बैराग्य सुनते समझ लगता है ठीक आशा है वैराग्य होता चाहे तो एक क्षण में फिर इधम में चार ईदम विचार किन्तु जब ऐसे अभ्यास होता है तो परिज्ञान तो समझ ला तब दुख है ही है। ये प्रांत हुआ तभी होता है प्रांत काम करते थे प्रांत से नास्ते पुनः किंचित तो अपरिमती और कुछ अव्ञा नहीं रहा सब समझ ला तो हमेशा ही है, है, कुछ नहीं किससे कुछ जो मिल जाए जो भो कर ले आगे दुख मिलेगा फिर कुछ ना कुछ नो बाकी रह गया वो स्थानों में चल जाएंगे वो कुछ कर लेंगे थोड़ा एक बार विदेश जाएंगे ऐसे किसी के मन में रहता है थोड़ा एक बार विदेश जाकर आ जाएंगे फिर बैठकर शासन करेंगे कोई कोई विभिन्न प्रकार कोई कहते थोड़ा बड़े स्थान बना देंगे फिर कर करेंगे ऐसे एस ऐसे सत्य तो बुद्धि होने से वासना होती है जब निश्चित तो हो गया और कुछ जानने का नहीं कुछ प्राप्त करने का नहीं ये प्रथम भूमि है पुरुष प्रयत् से निष्पन्न करना है विचार करके आगे द्वितिया न द्वितीय भूमि कहते हैं भाषा में क्षीणा हे हेतवो न पुनर्तेम क्षेत्रव्यम अस्थि हेय का हेतु संसार का हेतु सब क्षीण होगी क्षीणा हे हेतव न पुनरेतेम क्षेत्रव्यम अस्थित और क्षय करने के लिए कुछ नहीं रहा सब समाप्त हो गया जो क्षेत्रव्य विषय प्रज्ञा है प्रज्ञा की निवृत्ति हो गया उपलब्धि होगी समाप्त हो गया हे कहते तो है काम कर्मादि हे संसार हे है तो अविद्या काम कर्मादि विवेक के ज्ञान होने से सब नष्ट हो गया साक्षात्कार हो गया सो समाप्त हो गया छीना हे तो अभिद्या काम करमा है नष्ट हो गए और कुछ नष्ट करने का नहीं रहा तो द्वितीय भूमि होगी प्रांतता न पुनः ये भी प्रांत भूमि है खाली बुद्धि नहीं प्रकृत होकर अंतर तक पहुंच जाए ये प्रांत भूमि है खाली थोड़े तो समझ में आ जाता है किंतु प्रांत भूमि कहता है न पुनः पुनरे कर्तव्य मसी और कुछ क्षय करने के समाप्त तो करने के नहीं रहा सब समाप्त हो गया काम विधायक कुछ नहीं वासना नहीं है ये द्वितीय भूमि है तृतीय तृतीय भूमि कहते भाषा में साक्षात्तम निरोध समाधि हानम ये हो गया निरोध समाधि से हानन साक्षात्तम हान हो गया त्याग निरोध समि हो अदर सं होता है तो हान में भी जान लिया त्याग हो गया है जाता हानम अभी साक्षात्तम और उसके बाद कुछ और जानने का नहीं रहा साक्षात्कार कर लिया हान हानंद टीका प्रत्य, प्रत्यक्षण निश्चित मैया संप्रज्ञातावस्था में वो निर्दोष समाधि साध्यम हानम न पुनरअनात्म निश्चित व्यमस्ती हो प्रत्यक्ष ने निश्चित मैं संप्रज्ञात अवस्थाया संप्रज्ञात समाधि अवस्था में प्रत्यक्ष से निश्चित हुआ निरोध समाधि साध्य में हान समाधि होने पर हान होगा त्याग हो जाएगा और दर्शन से ज्ञान से आदर्शन नष्ट हो जाएगा नष्ट हुआ संसार का त्याग हो जाएगा तो निरुद्ध निर्विक से साध्य होता है हान ये प्रत्यक्ष हुआ समाधि अभ्यास करते समय निरुद्ध समाधि में तो कुछ नहीं है इसे संप्रज्ञात अवस्था में ही निश्चय हुआ निरुद्ध समाधि को जाता है फिर संप्रज्ञात उगाता है फिर असंप्रज्ञात समाधि में रहता है फिर संप्रज्ञात उगा गया जो असंप्रज्ञात तो समाधि में निरोध समाधि में रहता है उसके बाद संप्रज्ञात में आता है तो देखता है कि यही निरोध अवस्था हो जाए समाधि तो सब नष्ट हो जाएगा तो समय साक्षात्कार हो गया निश्चय प्रत्यक्ष निश्चय हो गया क्योंकि निरुद्ध अवस्था में रहते समय कुछ नहीं दुख नहीं कुछ करना जब आता है संप्रख्यात अवस्था में तो फिर देखता है कि ये बिल्कुल कुछ नहीं संसार कोई दुख नहीं अपने स्वरूप में स्थित तो हो गया तो निश्चित तो होता है ये समाधि के द्वारा आना हो जाएगा न पुनरअस्मात्म परम व्यवस्थिति से सब ये निश्चय कर लिया और कुछ निश्चय करना नहीं है इसी प्रकार शास्त्र चिंतन करते समय कुछ कुछ संशय होता है कभी कर ये इच्छा कर, करने के लिए कभी कुछ करने के लिए क्या साधन है विभिन्न प्रकार साधन तो बहुत ही अंतरंग साधन श्रवण मनन युगासन सुनने पर भी बहुत लोगों को मन में डिगड़ा नहीं बढ़ता है बहुत दिन करने के बाद देखते कुछ नहीं हुआ दोस्त अपने में है विधिवत श्रवण मनन करने के लिए योग्यता साधन चतुष्ट तत्परता आदि प्राप्त तो नहीं होता है तो संदेह हो जाता है कि ऐसा से कुछ होगा अथवा कुछ साधना करना है फिर कोई मिल गया और बड़े बड़े बात सुनाने वाले ऐसे साधु होते हैं बहरागे दिखाने वाले सिद्धि दिखाने वाले ऐसे बोलेंगे इसमें से क्या होगा ऐसे करना पड़ेगा ऐसे साधना करना पड़ेगा बहुत कहने वाले होते हैं किसी में साधु मिले थे उत्तर कहते हैं कह कर नहीं जाकर के मिट्टी में गाढ़ा खोद करके बैठना पड़ेगा बैठ के यहां तो मिट्टी में बैठेंगे फिर ऐसे साधन करेंगे ध्यान में बैठेंगे तो व्याघ्र सिंह सर्प बहुत आएंगे आस में उसको यदि देख करके डर नहीं भय नहीं क्या बैठ रहा तब फिर शिवजी आएंगे दर्शन हो गया फिर ज्ञान होते क्या कैसे वो बताते हैं और कोई सिद्धि है कोई गुफा में है वहाँ गए वहाँ देखे से बोलते हैं तो सुनने वाले स्त्री सोते हार यही है कितनी चमत्कारी ये सब देखकर करके ऊपर आए और यहाँ बैठे चलो उनके साथ आगे छोड़ करके उसे मिल जाएगा फिर दौड़ दिन घूम घूम करके कुछ नहीं होता नहीं तो कोई कोई आ फिर वो भी झूठ बोलते दूसरे को क्योंकि सब शर्म लगता है गए कुछ नहीं बात कहने के लिए पहले हम वहाँ भी गए एक स्थान गए तो गुफा में देखो कोई नहीं है तो जाकर वहाँ बैठे बैठने पर कोई कहता है से चल जाओ हट जाओ हट जाओ डराए तो हम बैठे रहे हैं हटे नहीं प्रार्थना की बाहर नहीं देखा तो बड़े बड़े तो महात्मा प्रकट हो गए अरे तो क्या चाहते हो मतलब तो हमको गरम गरम खीर खाना है ले रहे तो कमंडोलो रखा है देरी उसमें रखा तो उसमें लिखा देखम गर्म गर्म खीर ऐसे <laughs> कुछ कुछ बोलते देते कोई कुछ बोलते देते ये तो विभिन्न प्रकार सुन करके चमत्कार कुछ मन की भावना कोई बता दिया कुछ कुछ कह देने पर कोई वैसे बहुत बात बनाने वाले बहुत प्रकार है तो भी विचलित तो हो जाते हैं पहले शास्त्र का सिद्धांत तो समझे साधन क्या करना चाहिए हम क्या कर रहे हैं क्या करना चाहिए ये निश्चय होना चाहिए तो निश्चय हो गया यही कर्तव्य है यही आवश्य अतिरिक्त है ये निश्चय यदि हो जाए तो फटोकन बंद हो जाता है जब तक ये निश्चय नहीं हुआ तब तो तक कभी इधर कभी उधर ऐसे करते करते बहुत समय चला जाता है और कुछ ऐसी प्रकार बैरा के दिखाने का भी भी ना वाले विभिन्न प्रकार ऐसे है बहुत कहने वाले अलग अलग है अपने शास्त्र सिद्धांत तो निश्चित तो हो जाने पर फिर आगे स्थिर हो जाता है प्रत्यक्ष निश्चित तो हो गया और कुछ करने का नहीं ये स्थिर हो गया ऐसा निश्चय हो जाए कि यही साधन है सबसे साधन यही हमको करना है और अन्य कोई सर्व साधन कोई कुछ करके पता हो जाएगा सीधा ही सीधा प्राप्त तो हो जाएगा कोई शक्तिपात कर देगा कुछ मिल जाएगा कहीं कुछ ऐसा नहीं है यही करना ही पड़ेगा और श्रवण मनन करने के असमर्थ होते बहुत बुद्धिमान दे वो झूठ मूठ बोल करके अपन तत्व भटकते रहते समय बर्बाद करते जो पढ़ने वाले साधन करने वाले उनको भी इसे कर लेते हैं जो इसमें थोड़े प्राणादन क्या है वो उनके पीछे भागेंगे ये निश्चय शास्त्र से करना पड़ता है क्या किसी में सब मार्ग में कोई कुछ करे योग मार्ग में भी इसी प्रकार साधना में योग में जो साधना सो ठीक है केवल अद्वैत मत नहीं पुरुष नाना मानते हैं प्रकृति को सत्य मानते हैं ऐसे कुछ भी उतरा नहीं तो साधना के विषय में ठीक है चतुर्थी माह ये चार है प्रांतभूमि प्रज्ञा जो पुरुषों के द्वारा पुरुष प्रयत्न साध्य है चार में से अभी चतुर्थ कहते हैं चतुर्थी चतुर्थी विवेक ख्याति हानोपाय तैसा चतुष्टी कार्य विमुक्ति प्रज्ञाया विवेक ख्याति रूप हानोपाय भावित निष्पादित निष्पन्न हो गया कर लिया विवेक ख्याति हो गया स्थिर हो गया। ये प्रयत्न से ये जो तैसा है विविख्याति हानपा निष्पादित हो गया जो विमुक्ति विमुक्ति प्रज्ञाया कार्य प्रांत हो तो विवेख्या करना है ये विमुक्ति समाप्ति तो करना है या अंतिम तक यहाँ पहुंचना है टीका में विमुक्ति का तो समाप्ति ये समाप्ति तक प्रज्ञा यहाँ तक अंतिम तक सीमा तक जाना है कार्य कार्यतया प्रयत्न व्याप्यता दर्शिता ये कार्य ये कर्तव्य है कार्य है कार्य होने से प्रयत्न व्याप्य प्रयत्न साध्य प्रयत्न करके सा प्राप्त करना है क्वेश्चित पाठ कार्य विमुक्ति पाठ तेज में कार्या विमुक्ति कार्यामुक्ति एक क्या जा करना चाहिए कहीं कहीं कार्य विमुक्ति तो कार्यारण विमुक्ति प्रख्या कार्यांतरण विमुक्ति कार्यमुख्य अन्य कार्य सहित तीर प्रज्ञा तीर करनी है प्रयत्न निष्पाद्य साध्यां अनुनिष्पादनिया प्रयत्न निष्पाद्य अनु प्रयत्न निष्पाद्य चार भूमि होने के पश्चात आगे अनुनिष्पादनीम जो पीछे निष्पादन होने वाली चार भूमि प्रयत्न साध्य करने पर आगे अपने होने वाले अप्रयतन साध्या जो प्रयत्न साध्या नहीं प्रयत्न साध्याय प्रयत्न साध्या न प्रयत्न साध्याय तो अप्रयतन साध्या चित्त विमुक्त समाप्ति कहते चित्त विमुक्ति सूत्रई भाष्य में चित्त विमुक्ति सूत्रई चार हो गया और तीन है अपने आप होने वाले बिना प्रयत्न तीन है तीन में से प्रथम कहते चरित्राधिकारा बुद्धि गुणा गिर शिकार कूटचिताइव ग्रामाणु निरवस्थान ये प्रथम चरिता अधिकार बुद्धि ये न्याय प्रतीत नहीं चरिताधिकार बुद्धि चरित अधिकार यया बुद्धिया बुद्धि चरित अधिकार अधिकार कार्यरण कलिया कल बुद्धि जो होना था कलिया कल कुछ करना नहीं जब ये चार हो गया तो बुद्धि का कार्य था भोग और अपवर्ग भोग हो गया या हो गया अपवर्ग विवेक ख्या हो गई तो बुद्धि अपने कार्य समाप्त तो कर लिया अधिकार समाप्त तो कर लिया ये हो गया पंचम आगे ष्ठी काम है कृप्त भोग अपवर्ग करता इसका अर्थ दे दिया चरित्र अधिकार का अर्थ है कृप्त भोग अपवर्ग कार्य इस भोग अपवर्ग रूप कार्य कृत कृत कृतम भोग कार्यम कार्य बुद्धिया सा बुद्धि भोग अपवर्ग नाम को कार्य कर दिया बुद्धि के द्वारा जो करना था हो गया ये पंचम आगे ष्ठ है तीन में द्वितीय है चार हो गए और तीन में तीन द्वितीय माह द्वितीय में मतलब तो द्वितीय माह गुणा गुना गिरी शिखर कूट च्यूताइ वो ग्रवाण निरवस्थान गिरी के शिखर पर्वत शिखर में कूट में एकदम शिखर के कूट अग्रवाग उससे कोई पत्थर गिर गया चुताई भादा ग्रामान पत्थर नीचे आ जाते हैं आकर टूट टूट करके स्थिर नहीं रहता है गिरते गिरते गिरते नहीं आता रहता निरवस्थान हाँ अवस्थान निर्गतम अवस्थानम युद्धि अस्थिर होगी ये हो गया स्व कारणे प्रलय प्रलय कारण है न कारण कारण दूसरे टीका देख अच्छा कारणे कारणे कारणे ने भी कारण पाठ है स्व तो कारण कारण है न <laughs> ये नौ है नहीं ये नौ नहीं स्व कारण प्रलया स्तम ग अपने कारण में जो गुण तब प्रलयामुखा इसे पत्थर आकर के नीचे पहुंच जाता है इसे गुणा सत्र तीन गुण क्या होते हैं सकारण प्रलया भीमुखा अपने कारण प्रधान में लीन हो जाते हैं प्रलय अभिमुख हो गए गुण कार्य समाप्त हो गए लीन हो जाते हैं अस्त हो जाते हैं सह तेना अस्तम गति उसके साथ कारण के साथ लीन हो जाते हैं अस्तम गति न विपरीता नाम पुनरअपादक गुण जब लीन हो गए फिर उनकी उत्पत्ति नहीं होती है पुनरुत्पादन अस्थित न चेषाम प्रविलीनाम पुनरअस्तियों उत्पाद नहीं है प्रयोजन थी क्योंकि प्रयोजन नहीं है यहाँ तक तो हो गया षष्ट हो गया आगे अंतिम है तृतीय सप्तम है टीका में द्वितीय महा गुणा प्रांतः महा न चेसाम विप्रलीन होने का पुनर नहीं है अभी तृतीय कहते हैं द्वितीय अवस्था में ये गुण सब लीन हो जाते हैं लीन हो गये तृतीय हो गया एत्याम अवस्थाया गुण संबंधातीत गुणलीन होगी पुरुष गुण संबंध से अतीत हो गया, गया रहित तो हो गया। क्योंकि उसके पूर्वावस्था में गुणलीन हो कारण प्रयोजन नहीं रहा पर कारण विन हो गए तो गुण संबंध समाप्त हो गया स्वर्पमात्र ज्योति ही सर्वमात्र ज्योतिरस्य पुरुष का ज्योति प्रकाश तो स्वपमात्र स्वयं प्रकाश है स्वरूपमात्रम ज्योति अन्य कुछ नहीं अमल मल रही तो शुद्ध है अविद्यम मल में से केवल पुरुष केवल हो गया प्रकृति प्रकृति के कार्य संबंध रहित शुद्ध केवली ही पुरुष होता है ये अंतिम इतना सप्तविधाम प्रांतभूमि प्रज्ञा अनुपच्यम पुरुष कुशल आख्याय है ये सात भ्रकर प्रांतभूमि प्रज्ञाए इसको देखता हुआ पुरुष कुशल तभी कहा जाता है यही मुक्त हो गया जीवन वह हो गया कुशल ठीक है एक अवस्था जीवन पुरुष कुशल मुक्त इस अवस्था में स्थित पुरुष जी तेजी कुशल कहाशल मुक्त उच्य है चरम देहित ये चरम देह है आगे देह प्राप्त नहीं होगा मुक्त हो जाएगा एम सत्त विधान प्रांतभूमि प्रख्यामश्य पुरुष कुशल आधाख्या अनुपचारिक अनुपचारिकम मसव प्रतिप्रसवे भी चित्त मुक्त कुशल से होती गुणाति तत्वादी प्रतिप्रशय प्रलय हो गया प्रधान में तो लीन हो गए चित्त लीन होने पर ही चित्त प्रतिप्रशय प्रलय काल में भी मुक्त है कुशल कहा जाएगा फिर आगे उत्पत्ति नहीं होगी यह टीका में यह अनौपचारिक मुख्य है औपचारिक गौण नहीं है प्रधान चित्तस्य लयक्त कुशल गुणातीत स्वादिथि प्रधान में लय हो जाएगा चित्त चित्त से प्रधान लय मुक्त कुशल होता है गुणातीत तो हो गया तो मुक्त होता है गुनातीत स्वादिति ये सात प्रकार प्रातभि में प्रज्ञा हुई तो हेय उसके बाद प्रथम हो गया हे परिज्ञात हेयम ये प्रारंभ हुआ परिज्ञात हेयम छीना हे तब हे कहतु दूसरा हो गया वह भी नष्ट होगी ये द्वितीय होगा तृतीय हो गया निरुद्ध तो समाधि के द्वारा हान का भी साक्षात कर लिया हान हान उपाय पहले हेय हे कहेतु फिर हान फिर हान का उपाय चार होगे पुरुष प्रयत्न साध्य चार पुरुष प्रयत्न साध्य होने पर पंचम हो गया गुण अपने कार्य समाप्त करते हैं सरित अधिकार बुद्धि होगी वो बुद गुण का कार्य भोगपर्ग हो गया वो अपने होगा फिर पंचम में गुण लीन हो जाएंगे जैसे पत्थर गिर जाते हैं कारण में लीन हो गई उसके बाद सप्तमय अंत में लीन होने के बाद फिर पत्ति से पुरुषम तो हो जाता है गुणसंबंध ही हो गया केवली पुरुष होता है हैद्यूहां मध्यपतित हानोपा दिवकिख्या असीदस्थायभाया वक्त आरहते चतर व्यूहानन उत्वा चतुर चतुर क्या विभूति है प्रथम बहुचन प्रथम बहुचन एक वचन क्या बनेगा नित्य बहुचन प्रथम चतुर बनता है चतर द्वितीय वोचन बनेगा चतुर चतुर विूहान है चार विहू को कह करके तन मध्यपति चार के मध्य में स्थित है आनुपाय उपाय विवेक क्या थी उपाय हे और हे उपाय हान हान उपाय हान होता है होगा विवेक ख्याति विवेक ख्याति से तो त्याग होता है यह विवेक ख्याति गोदहनादिपत प्राग सिवेक ख्याति पहले सिद्ध नहीं है असिद्ध विवेक ख्याति संसार निवृत्ति उपाय है विवेक ख्याल संसार निवृत्ति का उपाय हानोपा विवेक नहीं होकर के संसार की निवृत्ति हो जाएगी सिद्ध होने पर ही विवेक ख्या थी ब्रह्म ज्ञान वेदांत अज्ञान का निवृत्त हो ब्रह्म ज्ञान होने के बाद अज्ञान की निवृत्ति होगी या पहले निवृत्ति हो जाएगी पहले ब्रह्म ज्ञान होने के पहले अज्ञान की निवृत्ति हो जाएगी उसके बाद एक साल दो साल के बाद ब्रह्म ज्ञान होगा ब्रह्म ज्ञान स्वयं न युव करके अज्ञान का निवृत्त होगा अग्नि विद्यमान न योग करके पाक का साधन बनेगा सिद्ध होकर के ही कार्य आरंभ होता को है कोई असिद्ध वस्तु होकर के कार्य आरंभ कैसे करेगा ऐसे दृष्टांति गो दोहना गो दोहने के पात्र समस्ण गो दोहने न पशु काम गो दो न पशु काम से कर्म करते समय एक जल पात्र चमस पात्र में जल रखकर के कर्म करते हैं तो उसमें कुछ कर्म करते उसमें पात्र में जल रखते चमसे पात्र होता है लेकिन जल रखते हैं उसमें कहा गया गो, कामस्यों। गो, गो दोगने ला दोगने ला दोगने ला दो न पशु काम से गो दो न गो दो न गो दो करते जिस पात्र में उसी पात्र में जल रखकर के कर्म करे तो कर्म का फल तो अलग मिलेगा केवल गो पात्र में जल रख कर्म करे तो पशु रूप फल मिल जाएगा पशु काम से गोधन ही न गोधन पात्र में जल रखे कर्म करे कर्म फल लगा गोधन पात्र में जल रखकर कर्म करने से पशु फल मिला किंतु जो कर्म कर रहा है उसके लिए ये कर्म है अधिकृत तो अधिकार है कर्म करने वाले गोधन पात्र में जल रखकर कर्म करे तो कर्म फल से अत्रित पशु को फल प्राप्त होगा अब कर्म नहीं करके गौशाला को गोपाल से लिया गोधन पात्र को उसे जल कर बैठा पिया पूजा किया तो पशु फल मिल जाएगा कर्म करने वाले गोधन पात्र में रखे तो होगा तो गोधन पात्र सिद्ध वस्तु ही सिद्ध वस्तु से गोधन पात्र रखकर कर्म किया उसे पश्रू पर फल मिला किंतु हान का उपाय है विवेक ख्याति विवेक ख्याति गोधन पात्र जैसे सिद्ध पहले से कहीं पर उठाकर ले आकर रखते इस प्रकार विवेक ख्याति कहीं से लेकर रख देंगे सिद्ध कहीं है विवेक आदि कहीं दुकान में कहीं बाजार में है कहा से उठा कर ले आएंगे कहा से मांग कर ले आएंगे क्या सिद्धाय है विवेक आती साध्य है ये गोदन के समान विवेक क्या फिर प्राग असिदे गोदन तो कर्म करने के पहले सिद्ध है कर्म करते समय गोदन पात्र बनाने के नहीं कहा गया गोदन पात्र पहले से उसको ला करके चला रखा किन्तु विवेक ख्या संसार आन उपाय आने उपाय संसार निवृत्ति के लिए जैसे गोद पहले सिद्ध है ऐसे विवेक ख्याति पहले से सिद्ध नहीं है प्राग असिद्ध है और असिध ख्याति संसार आने का उपाय करना नहीं होगा उपाय असिद्ध होकर के असिद्ध से उपाय तो अभाव स्वयं जो विवेक ख्याति नहीं तो आने का उपाय कैसे बनेगा इसलिए विवेक ख्याति की सिद्धि होनी चाहिए विवेक ख्याति की होनी चाहिए निष्पत्ति होनी चाहिए विवेक के ख्याति कैसे होगी सिद्ध उपाय वस्तु में आरम्भ विवेक ख्याति की उत्पत्ति निष्पत्ति का उपाय कहने के लिए आरंभ करते यहाँ से विवेक के ख्याति कैसे होगी ये उपाय बताएंगे विवेक ख्याति हान का संसार हान का उपाय हुआ किन्वे की के ख्याति कैसे होगी इसके साधन के बिना साध्य नहीं होता है जो संसार निवृत्ति चाहता है विवेक चाहिए अरे विवेक ख्याति तो कैसे विवेक होगी उसके उपाय नुकसान करना पड़ेगा इसे प्र सिद्ध उपाय भक्तों आरंभ करते सिद्धा भवती विवेक ख्यातिर हान उपाय ये तो सिद्ध हो गई कि विवेक ख्याति हान उपाय विवेक ख्याति संसार हानि का उपाय निश्चित हो गया किन्तु न तो सिद्धि अंतर्णय साधनम अंतरण साधनम सिद्धि न सिद्धि अंतर्ण साधन साधन के बिना सिद्धि हो जाएगी भोजन पकाने के लिए साधन चाहिए बिना साधन हो जाएगा अगे नहीं चावल नहीं भागु पकाने लगे हो गया ना नहीं साधनम अंतर्ण शुद्धि न इत एक तरह थे इसलिए के विवेक ज्ञान ख्याति होगी उसके लिए साधन आरंभ करते हैं ओ...